शिव पुराण उमा यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध का वर्णन व्यास जी बोले प्रभो पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं सनत कुमार जी ने कहा मुने अपना किया हुआ शुभाशुभकर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। यात्रा करते हैं जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है छत्रदान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं शिविका का दान करने से मनुष्य के द्वारा सुख से प्राप्त करते हैं यात्रा करते हैं सैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुख पूर्वक जाता है जो बगीचे लगाते और छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं जो देवता अग्नि गुरु ब्राह्मण माता और पिता की पूजा करते हैं वे मनुष्य स्वयं ही पूजित हो अपने इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं देवदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं गृहदान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानव अपने घर जा रहे हों गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांचित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्नपान को ही पाता है जो किसी को पैर होने के लिए जल देता है वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है वह घोड़े की पीठ पर बैठ कर यात्रा करता है ब्याज ये जो पाद्य अभ्यंग अंगराग दीपक अन्न और घर दान करता है उसके पास यमराज कभी नहीं जाते सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है चांदी गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भाति के भोग पाते हैं सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला मन कोई दान नहीं है क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में मर जाते हैं अतएव अन्नदान से महान पुण्य बताया गया है क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है अन्न के समान धान न तो हुआ है और न होगा बुने यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है लोक में अन्न को बलकाकर बलकारक बताया गया है क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है सर्वे सा अन्नदानम परम स्मृत सद्य प्रीतिकृदुद्धि विवर्धन नम दान विद्य च सन्नाभवूता तद्भा अन्नदाने महात्म तथा तथाचुरा विना त्रियंते सर्वदेहिनः अन्नम प्रशंसमें प्रति सदृश दानम भूत न भविष्य अयते जगदिदम मु लोके लोकेण प्रतिष्ठिता